संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व कृपाचार्य की और की तथा ने ने ने पूछा संजय, संजय जब अर्जुन जयद्रथ को मार डाला, उस समय मेरे पक्ष वाली ने क्या किया? संजय ने कहा, भारत सिंधुराज को युद्ध में अर्जुन के हाथ से मारा गया देख कृपाचार्य ने क्रोध में भर कर उन पर बड़ी भारी बाण वर्षा प्रारंभ कर दी दूसरी ओर से अश्वस्थामा ने भी आक्रमण किया फिर दोनों दो ओर से अर्जुन पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे इससे अर्जुन को बड़ी व्यथा हुई कृपाचार्य गुरु थे और अश्वस्थामा गुरुपुत्र छोड़ तो छोड़े हुए बाण उन्हें विशेष चोट पहुंचाते थे अधिक बाण लगने के कारण उन दोनों को बड़ी वेदना हुई कृपाचार्थ तो के पीछे भाग में बैठ गए और उन्हें मुरछा आ गई यदि सार्थी उन्हें रणभूम से बाहर ले गया इनके हटते ही अस्वस्थामा भी दुर्योधन बैठे ही बैठे ही के जन्म लेते ही महाबुद्धिमान विद्युय ने राजा से कहा था की यह बालक अपने वंश का नाश करने वाला है इसे मृत्यु के हवाले कर दिया जाए तभी कुशल है इससे कुरुवंश के प्रमुख महारथियों को महान भय प्राप्त होगा आचार और बल पौरुष को धिक्कार है मेरी वैसा कौन मनुष्य ब्राह्मण आचार्य से द्रोह करेगा हाय शरद्वान ऋषि के पुत्र मेरे आचार्य और लोह के परम सखा ये ट्रिप आज मेरे ही बाणों से पीड़ित होकर रथ की बैठक में पड़े हैं इच्छा न रहते हुए पहले की बात है एक शिक्षा देते हुए आचार्य कृप ने मुझसे कहा था नंदन शिष्य को गुरु पर किसी तरह प्रहार नहीं करना चाहिए उन साधु महात्मा एवं आचार्य के इस आदेश का मैंने आज युद्ध में पालन नहीं किया गोविंद मुझे धिक्कार है कि इन पर भी बारम्बार हाथ उठाता हूँ अर्जुन इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि राधानंदन कर्ण सिंह राज को मारा गया देख उन पर चढ़ आया यदि पांचाल राज के दोनों पुत्रों और सातिकी में सहसा कर्ण पर हवा किया महारथी अर्जुन ने जब कर्ण को आते देखा तो हंसकर भगवान देव के नंदन से कहा जनार्दन यह देखिये कर्ण सातिकी के रथ की ओर बढ़ा आ रहा है युद्ध में सातिकी ने जो बुरी श्रवा को मार डाला है यह उससे नहीं सह जाता अगर तो जहां कर्ण जा रहा है तभी आप भी घोड़ों को आग कर ले चलिए अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने यह समयचित बात कही पांडि नंदन कर्ण के लिए सात्य की अकेला ही काफी है फिर जब पांचाल राज के दो पुत्र भी उसके साथ है तब तो कहना ही क्या है इस समय कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध होना ठीक नहीं है उसके पास इंद्र की मौजूद है, उस दुरात्मा के अंत काल को जानता हूँ समय आने पर बताऊंगा फिर तुम अपने बाणों से उसे इस भूतल पर मार गिराओगे मृत ने पूछा संजय भूष और जयद्रथ के मारे जाने पर जब कर्ण के साथ सात्ी का युद्ध हुआ उस समय के पास तो कोई रथ था नहीं फिर वह किसके रथ पर सवार हुआ? ने कहा महाराज, भूत और भविष्य को भी जानते हैं उनके मन में यह बात पहले से ही आ गई थी कि भू सवार सात्तिकी को हरा देगा अतः उन्होंने अपने सारथी दारू को आज्ञा दे दी थी कि तुम सवेरे ही मेरा रथ जोत कर तैयार रखना राजन देवता गंधर्व दक्ष सर्प रा अथवा मनुष्य कोई भी श्री कृष्ण और अर्जुन को नहीं जीत सकते ब्रह्मा आदि देवता और सिद्ध पुरुष इन दोनों के अनुपम प्रभाव को जानते हैं अंग युद्ध का समाचार सात्यकी को रथहीन और कर्ण को उस पर धावा करते देख भगवान श्रीकृष्ण ने अपने महान शंख पांच जन्म को ऋषभ स्वी बजाया शंख सुनते ही दारूक भगवान का संदेश समझ गया और रथ उसके पास ले आया फिर भगवान की आज्ञा से उस पर जा रही था वह रथ विमान के समान देवी था उस पर सवार हो बाणों की झड़ी लगाता हुआ कर्ण की ओर दौड़ा उस समय अर्जुन के चक्र रक्षक युधाम और उत्तम जा कर्ण पर टूट पड़े कर्ण ने भी बाण वर्षा करते हुए क्रोध में भरकर सा्तिकी के ऊपर धावा किया इन दोनों में बजैसा युद्ध हुआ वैसा इस पृथ्वी पर या देवलोक में देवता गंधर्व असुर नाग और राक्षसों का भी युद्ध नहीं सुना गया महाराज उन दोनों के अद्भुत पराक्रम को देख सभी योद्धा उन्हें दोनों के अलौकिक संग्राम को मुग्ध होकर देखने लगे दारुक का सारथी कर्म भी अद्भुत था वह कभी रथ को आगे बढ़ाता कभी पीछे हटाता कभी मंडलाकार में चारों ओर घुमाने लगता और कभी बहुत आगे बढ़कर लौट आता था। उसके की कला देख देख आकाश में खड़े हुए देवता गंधर्व और दानों भी हो रहे और भी थे। थे। सभी का युद्ध देख रहे थे। वे दोनों एक दूसरे पर बाणों की छवि लगा रहे थे सातिकी ने अपने सारकों की चोट से कर्ण को खूब घायल किया कर्ण भी बुरी श्रवा और जल संध से हुआ था वह ी को अपने दृष्टि से दग दसा करता हुआ बार वेग से धावा करता था। सार्थिकी उसे देख अपने पराक्रम की कभी तुलना नहीं थी दोनों भी दोनों के अंग प्रत्यंग छेद रहे थे थोड़ी ही देर में शार्तिकी ने कर्ण के संपूर्ण शरीर में घाव कर दिया और एक फल मारकर उसके सारथी को भी रथ की बैठक में नीचे गिरा दिया इतना ही नहीं अपने तीखे तीरों से अपने उसने कर्ण के चारों घोड़ों मार डाले जिस काट कर उसके रथिकी ने आपके पुत्र के देखते देखते कर्ण को रथिन कर दिया तब कर्ण पुत्र और द्रोन लंदन अश्वस्थ थामा ने आकर सात को सब ओर से घेर लिया उधर कर्ण के रथहीन हो जाने से संपूर्ण सेना में हाहाकार मच गया कर्ण शोको छात्र खींचता हुआ तुरंत तो ही दुर्योधन के रथ पर जा बैठा तो तो की कर्ण तथा उन्हें घायल और व्याकुल करके ही छोड़ दिया जिस समय पिछली बार जुआ खिला दुआ था उसी समय भीमसेन ने आपके पुत्रों को और अर्जुन ने कर्ण को मार डालने की प्रतिज्ञा की थी कर्ण आदि प्रधान प्रधान वीरों ने प् सातिकी को मार डालने का पूरा प्रयत्न किया किन्तु वे सफल ना हो सके अस्वस्थामा तथा उसने आपकी संपूर्ण सेना को हंसते हंसते जीत लिया तत्पश्चात दारूक का छोटा भाई एक सुंदर व्रत सजा कर सातिकी के पास ले आया उसी पर सवार हो सातिकी ने पुनः आपकी सेना पर धावा किया फिर दारूचानुसार श्री कृष्ण के पास चला गया इधर कौरव और कर्ण के लिए एक सुंदर रथ ले आए जिसमें बड़े वेगवान उत्तम घोड़े जुटे हुए थे उस रथ पर रखा था पताका फहराती थी नाना प्रकार के शस्त्र रखे हुए थे और उसका सारथी सुथ उस पर बैठकर कर्ण ने फेरी पर आक्रमण किया राजन उस युद्ध में भीम से ने आपके इकतीस पुत्रों को मार डाला इस प्रकार आपकी अनूति के कारण ही यह भयंकर संघार हुआ